तो उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से एक रहमत अदा की थी और जिसे हमने अपने पास से एक इल्म दिखाया था।